माँ की बातें सरयू बाला देवी अक्टूबर 1912 पूजा की छुट्टियों में मैं एक दिन सवेरे माँ के पास गई मैंने देखा कि माँ खूब व्यस्त है उन्होंने मुझे बैठने को कहा और राती से आए एक भक्त को बुलवा भेजा भक्त बहुत से फल फूल कपड़ा और कपड़े के गुलाब के फूलों की एक माला जो देखने में सद खिले हुए फूलों जैसे थे देकर ऊपर आए भक्त ने माँ से वह माला गले में धारण करने का अनुरोध किया तो माँ ने गले में डाल लिया इसी समय गोलाप माँ ने यह देख कि माला में लगा लोहे का तार माँ के गले में लगेगा भक्त की भर्सना की भक्त को घबराया देख करुणा में माँ ने कहा नहीं वह नहीं लग रहा है मैंने उसे कपड़े के ऊपर पहना है भक्त प्रणाम करके नीचे चले गए माँ और मैं बाद में प्रसाद पाने बैठे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 और पुरुषों को बोलने में भला क्या लगता है इसलिए दुख कष्ट सहन करके भी पति अथवा माता पिता के पास रहना चाहिए कुछ देर बाद राधु आई और घुटनों तक कपड़ा उठा कर बैठी यह देख माँ उसकी भसना करते हुए बोली यह क्यारी स्त्रियों का कपड़ा घुटनों से ऊपर क्यों उठना चाहिए यह कह कहकर उन्होंने एक श्लोक कहा जिसका आशय था स्त्रियों का घुटने के ऊपर कपड़ा उठना मानो नंगे होने के समान है चंद्र बाबू की बहन आई है बातचीत के बीच उन्होंने पूछा माँ के पति हैं ये सब क्या उनके लड़के लड़कियाँ बहु आदि हैं मैंने कहा क्या आपने ठाकुर के बारे में सुना नहीं उनकी शिक्षा ही थी कामनी कांचन का त्याग वे अचकचा कर बोली मैंने समझा था ये सब उनके लड़के बहु आदि होंगे दुर्गा पूजा आ रही है इसीलिए माँ ने अपनी तीन भतीजों के पतियों के लिए कपड़ा छाट करके रखा और मुझे अलग से बांध देने के लिए कहा एक धोती मेरे हाथ में देकर बोली इसे सहेज कर रखो तो बेटी पूजा के समय गड़ेन इसे पहन कर मठ जाएगा दोपहर का भोग तथा प्रसाद पाना हो गया भोजन के बाद माँ आराम करने लगी मैं पास में बैठकर पंखा झलने लगी माँ ने कहा वहाँ से एक तकिया ला मेरे पास सो और हवा करने की आवश्यकता नहीं माँ के तकिए में मैं कैसे सोऊँगी यह सोच मैं राधु के कमरे से एक तकिया ले आई देखते ही माँ हंसकर बोली वह तो पगली राधु की माँ की तकिया हैरी। तुम उसी तकिए को लाओ न उसमें दोस्त नहीं फिर राधु को बुलाकर बोली राधु, तू भी आ अपनी दीदी के पास सो चंद्रबाबू की बहन के संबंध में माँ के साथ मेरी बात होने लगी माँ ने कहा